संक्षेप में राजयोग ध्यान का विषय पहले ही कहा जा चुका है अब ध्यान की कुछ प्रणालियां वर्णित की जाती हैं सीधे बैठकर अपने अपनी के ऊपरी भाग पर दृष्टि रखो तुम देखोगे कि उससे मन की स्थिरता में विशेष रूप से सहायता मिलती है आँख के दो स्नायुओं को वश मिलाने से प्रतिक्रिया के केंद्र स्थल को काफ़ी वश मिलाया जा सकता है अतः इससे इच्छा शक्ति भी बहुत अधीन हो जाती है अब ध्यान के कुछ प्रकार कहे जाते हैं सोचो सिर के उर्देश में एक कमल है धर्म उसका मूल देश है ज्ञान उसकी नाल है योगी की अष्ट सिद्धियां उस कमल के आठ दलों के समान है और वैराग्य उसके अंदर की कर्णिका है जो योगी अष्ट सिद्धियां आने पर भी उनको छोड़ सकते हैं वे ही मुक्ति प्राप्त करते हैं इसीलिए अष्ट सिद्धियों का बाहर के आठ दलों के रूप में तथा तो अंदर की कर्णिका का पर वैराग्य अर्थात अष्ट सिद्धियाँ आने पर भी उनके प्रति वैराग्य के रूप में वर्णन किया गया है इस कमल के अंदर हिरण में सर्वशक्तिमान अस्पर्श ओंकार वाच्य अव्यक्त किरणों से परिव्याप्त परम ज्योति का चिंतन करो उस पर ध्यान करो और एक प्रकार के ध्यान का विषय बताया जाता है सोचो कि तुम्हारे हृदय में एक आकाश है और उस आकाश के अंदर अग्निशिखा के समान एक ज्योति उद्भाषित हो रही है उस ज्योति शिखा का अपनी आत्मा के रूप में चिंतन करो फिर उस ज्योति के अंदर और एक ज्योतिर्मय आकाश की भावना करो वही तुम्हारी आत्मा की आत्मा है परमात्मा स्वरूप ईश्वर है हृदय में उसका ध्यान करो ब्रह्मचर्य अहिंसा महाशत्रु को भी क्षमा कर देना सत्य आस्तिक्य ये सब विभिन्न व्रत हैं यदि इन सब में तुम सिद्ध न हो रहो तो भी दुखित या भयभीत मत होना प्रयत्न करो धीरे धीरे सब हो जाएगा विषय की लालसा भय और क्रोध छोड़कर जो भगवान के शरणागत हुए हैं उनमें तन्मय हो गए हैं जिनका हृदय पवित्र हो गया है वे भगवान के पास जो कुछ चाहते हैं भगवान उसी समय उसकी पूर्ति कर देता है अतः ज्ञान भक्ति या वैराग्य के माध्यम से उनकी उपासना करो जो किसी से घृणा नहीं करते जो सबके मित्र हैं जो सबके प्रति करुणा संपन्न है जिनका अहंकार चला गया है जो सदैव संतुष्ट हैं जो सर्वदा योगयुक्त यतात्मा और दृढ़ निश्चय वाले हैं जिनका मन और बुद्धि मुझमें अर्पित हो गई है वे ही मेरे प्रिय भक्त हैं जिनसे लोग उद्विग्न नहीं होते जो लोगों से उद्विग्न नहीं होते जिन्होंने अतिरिक्त हर्ष दुख भय और उद्वेग त्याग दिया है ऐसे भक्त ही मेरे प्रिय हैं जो किसी का भरोसा नहीं करते जो सूची और दक्ष हैं सुख और दुख में उदासीन हैं, जिनका दुख चला गया है जो निंदा और स्तुति में समभावपन्न हैं, मौनी हैं, जो कुछ पाते हैं उसी में संतुष्ट रहते हैं जिनका कोई निर्दिष्ट घर बार नहीं सारा जगत ही जिनका घर है जिनकी बुद्धि स्थिर है ऐसे व्यक्ति ही मेरे प्रिय भक्त हैं ऐसे व्यक्ति ही योगी हो सकते हैं